ज्ञान तपसा भवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा बहवो ज्ञान तपसा उ भाव भागता पूता मद भाव भागता मद भाव जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मेरे ही परायण तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं साधक ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक बाहर मिलता सो मिले अंतर सबसों एक इस श्लोक को गहराई से समझेंगे कि जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हों और जो मेरे ही परायण हैं तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे आश्रित उसका मतलब ये नहीं कि जो मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा है वहाँ जाकर मंडारना है मेरे आश्रित श्री कृष्ण का माम जो है वही तुम्हारी गहराई में तुम्हारा माम है अर्थात कृष्ण कह रहे मेरे आश्रित मतलब तुम अपने आप में जहां कृष्ण मैं कह रहे हैं वहां जिसने अपना ठाना है ऐसे जो ज्ञान योग से ज्ञान ज्ञान योग रूपी तप से पवित्र हुए भावना से नहीं मान्यता से नहीं यश ज्ञानमय तप जो ज्ञान संयुक्त तप है ज्ञान तप से बढ़कर दुनिया में और कोई तप नहीं योग की दृष्टि से एकाग्रता की दृष्टि से एकाग्रता बड़ा तप है लेकिन जहाँ पतंजलि का योग दर्शन समाप्त होता है जहाँ क्रिया योग समाप्त होता है वहां से ज्ञान योग शुरू होता है कल बताया था कि छ वर्ष क्रिया योग की अलग अलग उपासनाएं करते करते आकर गौतम थके और जब थके थोड़ा विवेक जगा तो गौतम अकेले गौतम न हुए गौतम बुद्ध हो गए भगवान बुद्ध हो गए तो पतंजलि का या और योग की यात्रा करते करते जब कषाय परिपक्व हो जाते हैं अथवा तो ज्ञान की किरण मिल जाती है ये तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इनके साथ का संबंध विच्छेद करके जीव अपने शिव स्वभाव को पा लेता यही कृष्ण भाव को पाना है ये सूक्ष्मता से बात समझिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आश्रित रहने वाले हैं ऐसे ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं मेरे भाव को प्राप्त हुए मतलब जिस तत्व में जिस स्व में मैं जो कात्यु हूं उसी में वे प्राप्त हुए हैं मुझसे तनिक कम नहीं हुए कोई लहर अगर ज्ञान योग में आ गई तो वो सागर कहता कि मेरे भाव को प्राप्त हुई कैसे मेरे भाव को प्राप्त हुई कि वो सागर हो गई जल राशि हो गए तो जलराशि पहले थी इसी बात को गीताकार ने आगे कहा ममई वो जीवलोके लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि जो तुम्हारा वास्तविक जिसको तुम जीव मैं मैं मानते हो वो भी चेतन है जड़ मैं मैं नहीं बोल सकता है ये मंडप मैं हूं ऐसा नहीं इसे पता कबाड़ मैं हूं ऐसा नहीं बोलेगा पहाड़ मैं हूं ऐसा नहीं बोलेगा जब जब मैं हूं बोलेगा तो चैतन्य की सत्ता से ही तुम्हारा तो मुंह बोलेगा जी भिलेगी हिलचाल तो और जड़ पदार्थों में भी होती है लेकिन उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है तुम्हे अपने अस्तित्व का ज्ञान है फिर वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान तुम्हें नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द जो साधन थोपे गए हैं और जो संस्कार थोपे गए हैं उन संस्कार और साधनों और वासनाओं का गुड़ गोबर करके तुम अपने को कुछ मान लेते हो हैं कुछ काले सफेद बाल हैं कुछ हार्ड मास है कुछ रक्त पुंज है कुछ चन्मन की चंचलता और एका करता है बुद्धि का निर्णय अनिर्णय इन सब को सत्ता तुम देते हो और मिला जुला के उसको मैं मानते हो लेकिन जो ज्ञान योग तप से पवित्र हुआ है वो ऐसा जो साधक है वो भगवान कहते मेरे भाव को प्राप्त हुआ है तो भगवत भाव को भगवत अनुभव को हम कैसे प्राप्त हो कौन प्राप्त होता है वित राग भय क्रोध जिसका राग व्यतीत हो गया भय व्यतीत हो गया क्रोध व्यतीत हो गया बालक का राग सुषुप्त है वो सुंदर सुहावना लगता है निश्चिंत रहता है और उसको देखकर माँ बाप की थकान भी मिटती है क्षण भर के लिए बच्चे का राग सुषुप्त राग है इसलिए उसकी सहज बोलचाल हिलचाल तुतली भाषा भी माँ बाप की कुछ देर तक थकान मिटा देती है लेकिन जिन मुनीश्वरों का ज्ञान योग से भय राग क्रोध चला गया है उनकी बोलचाल साधकों की जन्म मरण की थकान मिटाने का सामर्थ्य रखती है क्रोध मन मया माम उपास जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मेरे ही परायण तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं जिनके राग भय और क्रोध चलो एक एक चरण पर आए वित्त राग भय क्रोध हो। जिनका राग भय और क्रोध व्यतीत हो गया तो राग भय और क्रोध व्यतीत हो गया है तो राग भय क्रोध होता कैसे है राग होता है मिटने वाली वस्तुओं में आसक्ति करने से राग होता है मिटने वाले नश्वर भोग पदार्थों को पाने की इच्छा से राग होता है अच्छा उस वस्तुओं में उस परिस्थितियों में अगर कोई विघ्न डालता है तो अपने से छोटा आदमी विघ्न डालता है तो उस पर क्रोध आता है और अपने से कोई बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होता है अथवा तो ये जो धन धान्य मान प्रतिष्ठा वैभव आदि मिला है वो हमसे छूटे न कहीं छूट ना जाए इस प्रकार का अंदर भय बना रहता है जो कुर्सी मिली है जो बहवाई मिली है जो घर बार मिला है अथवा जो ये क्षणभंग देह मिला है वो कहीं चला ना जाए इसका भय बना रहता है तो राग भय और क्रोध का उद्गम स्थान है नश्वर पदार्थों में नश्वर संबंधों में नश्वर देह इंद्रियों में शाश्वत की नाई प्रीति करने की गलती जय जय दुनिया के सारे दुख का उद्गम स्थान यही है कि परिवर्तनशील परिस्थितियों को थामने की गलती करना और इन पदार्थों को आज तक कोई थाम नहीं सका चाहे सेठ हो चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो चाहे साधु हो चाहे पीर ओलिया फकीर हो चाहे अवतार हो लेकिन ऐसी घड़ी आती है कि सर्वस्व छोड़ने की फर्ज सबको पड़ी ऐसा दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मिले हुए देह को मिले हुए धन को मिली हुई सत्ता को मिले हुए मान को मिली हुई परिस्थितियों को कोई संभाल कर ले गया हो ऐसा आज तक दुनिया में कोई आया नहीं आएगा नहीं और आ सकता भी नहीं है फिर भी सब धमाधम किए जा रहे हैं फिर धमाधम क्यों किए जा रहे हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम अज्ञान से उनका ज्ञान ढक गया है इसलिए बिचारे वे विचारे जंतु की ना विमोहित होते अज्ञान न आवृतम ज्ञानम ते न मोहती जंतवा वितराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता तो भय राग और क्रोध चला गया त्यागी ने देखा कि सब छूट जाएगा करोड़ हो तो भी छूट जाएगा त्याग आ गया सब छोड़ गए साधु हो गए नश्वर चीजें नाश हो जाएगी उसके पहले छोड़ के साधु हो गए लेकिन मनमाया नहीं हुए तो मुझमें अंदर में नहीं आए तो फिर याद रहेगा कि मैंने एक करोड़ छोड़ा मैंने दो करोड़ छोड़ा मैंने पुत्र छोड़ा मैंने परिवार छोड़ा मैंने निमक छोड़ा मैंने शाक छोड़ा मैंने अन्न छोड़ा मैंने जल छोड़ा मैंने फल छोड़ा लेकिन मनमाया न हुआ तो तू अपनी मय को ठीक रूप से नहीं जान पाएगा और ठीक रूप से नहीं जानेगा तो त्याग के बाद भी कहीं कोई गलती कर लेगा त्यागी होने की भी गलती कर लेगा इसलिए एक तो नश्वर चीज़ों की आस्था चित्त से विवेक बुद्धि से हटाई जाए और दूसरा शाश्वत स्वरूप में प्रीति की जाए बस दो ही काम करने हैं तुमने कितने सारे काम किए बचपन से देखो तुम कितना पढ़े कितनों की खुशामत की तुमने फेरे फिरे सासू के पैर छुए ससुरों के पैर छुए मास्टरों को रिझाया अब कृष्ण को रिझाने के लिए गुरु को रिझाने के लिए दो काम कर लो दुनिया तुम्हें रिझाती फिरेगी तुम ऐसे हो जाओगे फिर दुनिया तुम्हारी मनोती मानकर अपना काम करने लग जाएगी तुम ऐसे महान हो जाओगे केवल दो ही काम करने क्या एक तो नश्वर वस्तु को नश्वर मान लेना है जय राम जी और शाश्वत चीज को मैं रूप में जान लेना है बस कोई ज्यादा मेहनत थोड़े है नारायण ना, बोलो बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नार शास्त्र सब प्रसन्न हो जाएंगे ऋषि मुनि तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे यक्ष गंधर्व किन्नरों को धिक्कार है जो तुम्हारी चाकरी में न लग जाए और उन देवताओं को भी कंपटीशन करना पड़ेगा तुम्हारे काम करने के लिए तुम इतने महान हो जाओगे केवल ये दो बातें करो भगवान जहां ठहरे हैं भगवान चाहते तुम वहां ठहर जाओ भगवान की निगाह वो तुम अपनी निगाह बना लो ब्रह्मवेता का अनुभव तुम अपना बना लो और कोई तुम्हारे से भगवान या संत कुछ छीनना नहीं चाहते अगर छीनना चाहते हैं तो नश्वर पदार्थों में जो बेवकूफी से आस्था हो रही है वो बेवकूफी छीनना चाहते हैं और शाश्वत आत्मा भगवान पराया लग रहा है ये परायापन छीनते और तो बेचारे कुछ छीनना भी तो नहीं चाहते और कुछ भगवान या संत या शास्त्र तुमसे छीनते हो तो मुझे बताओ मैं चलूंगा साथ में और तो नहीं छीनना चाहते सतशास्त्र हम लोगों से अज्ञान छीनना चाहते हैं और ईश्वर के विषय में परायापन छीनना चाहते हैं ईश्वर को पराया मानकर दूर मानकर अगर भजन करेंगे न तो बरकत नहीं आएगी तुझ में इतनी ताकत है तू जूते को अपना मानता है फाउंटेन पेन को अपना मानता है तो क्यों भगवान को पराया मानता है और फिर दुखी हो रहा है अरे यार मनुष्य जन्म पाकर भी तू दुखी और परेशान रहा तो बड़े शर्म की बात है दुख और परेशानी तो वे उठाए जिनके माए बाप मर गए माए बाप तेरा आत्मा तो तू ही है फिर क्यों दुखी और चिंतित होता है तो यहां आज का श्लोक हमें सिख दे रहा है गीता के चौथे अध्याय का दसवां श्लोक है मैं अपनी और से कुछ नहीं कह रहा हूं श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं जयराम जी की वितराग भय क्रोध राग चला जाए जब जब दुख हुआ है आप गहराई से खोजेंगे दुख किस निमित्त होता है ईमानदारी से जरा गोता मार के देखिए जब जब दुख होता है भय होता है या क्रोध आता है तो किस निमित्त आता है थोड़ा सा रुक कर देखिए जब भी भय आए क्रोध आए ये दुख आए तो देखना कि ये क्यों हुआ आता है और आप उससे सहमत हो जाते हैं हस्ताक्षर करके चालू गाड़ी में गुदगा मार लेते और आपकी पुरानी आदत है चालू गाड़ी में बैठने की लेकिन अभी थमो पहले पार्टिया देखो कि गाड़ी कहां जा रही है कम से कम अपना गाड़ी का नंबर तो देखो अपने घर न जाने वाली गाड़ी भले खाली हो कोच हो एसी लगी हो लेकिन तुम्हारे काम की नहीं और तुम्हारे गांव जाने वाली गाड़ी में भले सीटें टूटी फूटी हो फिर भी कूद के उसी में बैठना पराई गाड़ी में मत बैठना पोताना गाव में जती एस भले लग्जरी टाइप नहीं ना हो सीटों भले एयर कंडीशन व्यवस्था वाली ना हो छता पूछी तो तो अब तुम्हारा गाँव क्या तुम्हारा गाँव वही है जहां जाने के बाद तुम्हारा अध पतन न हो जाने के बाद तुम्हारी थकान मिटे, अपने घर जाओगे तो क्या होगा? बाजार गए, इधर गए, उधर गए, यात्रा गए, गए यात्रा गये तो उत्साह से से। लेकिन भागे भी उतना तेजी से। इतनी पोतानु छेड़ो, तमें यात्रा करो उत्तर भारत यात्रा करो नेपाल यात्रा करो पर छवटे था उतार विचार आशे दौड़िया दौड़िया घरे आशो बोलो सिद्धपुर वालों सिद्धपुर पहुंचे मुंबई वालों मुंबई घर समझ से मारू घर पृथ्वी नो छेड़ो तो ये घर वास्तव में तुम्हारा नहीं ये घर तुम्हारे शरीर का घर है शरीर की थकान मिटाना है तो चार दीवारी में आओ और तुम्हारी थकान मिटाना है तो आत्मज्ञान के घर में आओ तुम्हारा बेड़ा पार जाए उसके सिवाय और कोई उपाय आज तक सफल गया नहीं उसके सिवाय कोई उपाय आज तक सफल पूर्ण रूप से सफल गया नहीं योग वशिष्ट का प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और जीवों को राग भय क्रोध इच्छा द्वेष आदि से दुखी देखा जैसे पिता परिवार पुत्रों को का दुख देखकर कुछ सोच विचार करता है और उसके लिए उपाय करता है ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा कि जीव बिचारे दुखी हैं चलो यज्ञ होम हवन की पद्धति का प्रचार प्रसार हो ताकि जीव स्वधा स्वाहा करके प्राण वायु शुद्ध करके अपने मन को थोड़ा एकाग्र करके यहाँ भी थोड़ा सुखी रहे और परलोक में आए स्वर्ग पाए लेकिन ब्रह्मा जी ने पाया कि इतना करने के बाद भी व्यक्ति की एकाग्रता होती है और संसार की चीजों को पकड़ता है मरते दम तक छोड़ता नहीं और स्वर्ग में आता है तो स्वर्ग को पकड़ता है न स्वर्ग में सदा रह सकता है न यहाँ सदा रह सकता है ना नरक में सदा रह सकता है बाहर की चीजों से आदमी सदा बंध के रह ही नहीं सकता अरे मुझे सृष्टिकर्ता को भी कल्प के अंत में रवाना हो जाना पड़ता है तो मेरे उत्पन्न किए हुए जीव सदा कैसे रह सकते हैं एकदम सीधी बात है तुम रात्रि को स्वप्न देखते हो और स्वप्न में तुमने देखा एक की है। तमाम दुकाने है। और दुकान में ग्राहक भी है और ग्राहक फोटो लेवा रहे हैं अपना हलवाई की दुकान पर मिठाई ले रहे हैं अब देखो कि उनका मिठाई लेना या फोटो लेवाना एक तब तक जिंदा है जब तक तुम स्वप्न में हो तुम्हारे स्वप्न पुरुष तब तक जीवित है जब तक तुम्हारी स्वप्न की अवस्था है जब तुम शाश्वत नहीं तो तुम्हारा स्वप्न कैसे शाश्वत और तुम्हारा स्वप्न शाश्वत नहीं तो वो मिठाई की दुकान वाला हलवाई कब तक शाश्वत रहेगा और मिठाई की चाट पर मुंह में पानी लाने वाला कब तक रहेगा समझ रहे हैं? गुजराती में कह दू तमें स्वप्न जो स्वप्न में आखिर बजार दुकान कॉम्प्लेक्स बीज तीजों कोई मिठाई दुकाने के मड़ा में पानी लाइन कोई भूसू चाटवा कोई पिक्चर जो करें कोई कहीं जाऊपना देखाय देखाय जमाइ होने भी हो लग्न होसंगो हो ब हो स्वप्न में हो बढ़ इ वक्त साचू लागत हो ना, था ना लगत हो उठना आना जाना ये ब्रह्मा जी का स्वप्न है तब तक और उसमें भी जैसे चालू स्वप्न में कई लोग पैदा हो जाते हैं कई मर जाते हैं कई मिट जाते हैं ऐसे ही ब्रह्मा जी के चालू स्वप्न में भी तो हम कई रवाना हो जाते हैं देख नयन चलो जग जाई जा कछु स्थिर न रहा देखते देखते आँखों के देखते देखते जगत आगत हो रहा है कह आसमां शबन में ये निजारे कुछ नहीं जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे पानुष जड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं जिनकी नौबतों से गूंजते थे आसमा वे खुद बेदम हुए अब हूं न कुछ भी नहीं कह रहा है आसमा ये समा भी कुछ नहीं राजाधीराज अंधा था महाराज फूलों के बरसात हो जाती थी महाराज सड़कें बंद हो जाती थी ए, नगारे और तुरियां के गगन गुंजा देती थी अभी देखो तो सब स्वप्न हो गया क्या। फलाना वायसरा आया है फलाना साहब आया है फलानी लेडी आई है पुलिस बंदोबस्त हो रहा अब देखो कहाँ गया सब सीधी साधी हमारे जो ये महागुजरात दे धमा धम चालू लगतम तीकड़ा हम ची मुंबई अभी देखो तो सपना हो गया चाऊ माऊ सावधान जाग उठा है हिंदुस्तान हो अभी देखो तो बात सपना हो गई अनामत विरोधी आंदोलन जिंदाबाद अभी देखो तो मुर्दा हो गया स्वप्न हो गया ऐसे ही समय की सरिता में सारी हम लोगों की स्वप्न तुल्य चेष्टाएं सरकती जा रही है सरकती हुई चेष्टाओं को शाश्वत संभालने का जो आग्रह है वही आग्रह भय राग और क्रोध को जन्म देता है जैसे कृष्ण जो बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन जो लाभ हुआ सो हो गया जो घाटा हो गया सो हो गया जो मान मिल गया तो मिल गया अपमान हो गया तो हो गया कांटा घुस गया तो अब निकाल के निश्चिंत हो कांटा किसने रखा और क्यों गुस्सा उसकी चिंता में मतलब अब निकाल के फेंक दिया तो फेंक दिया फिर कांटा लगा था मैंने निकाला था फेंक दिया उधर चिंतन मत कर तू ऐसे ही व्यवहार में कई कांटे आएंगे लगेंगे कई बार निकलेंगे लेकिन तू समझता जा समय की सरिता में सब बहा जा रहा है इस प्रकार का जब तू विवेक दृढ़ रखेगा ज्ञानमय तप के दरवाजे पर पहुंचेगा तो तू श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त कर लेगा जहां श्री कृष्ण मस्त हैं, वहीं तू पहुंच जाएगा वहीं उसका मतलब नहीं कि वैंकुट वहीं उसका मतलब नहीं कि डाकुर जी श्री कृष्ण मस्त हैं अपने आप में अपने आप में मस्त हैं उसलिए उनको देखकर सब लोग मस्त होते हैं जो अपने आप में नहीं है उसको दूसरे देख के मस्त कैसे हो सकते हैं जो खुद खुद के घर नहीं तो वो दूसरों को खुद के घर क्या पहुंचाएगा महाराज वितराग राग भय क्रोध मन मया माम उपासिता सर्वथा क्रोध जिसका नष्ट हो गया है और जो मेरे ही परायण तथा मेरे ही आश्रित रहने वाले हैं मेरे परायण माना कितना भी धन सत्ता वस्तुएं हैं वो समझता है साधक कि ये सब पहले नहीं थी जन्म के पहले ये वस्तुओं की मालिकियत मेरी नहीं थी और अभी भी ये मालकियत नहीं के तरफ जा रही है इस प्रकार का उसका विवेक इन वस्तुओं का उपयोग करता है लेकिन इन वस्तुओं में आश्रय नहीं करता वस्तुओं में शाश्वतता का मोहर नहीं लगाता लेकिन जन्म के पहले मैं था जन्म के बाद भी मैं रहूंगा जन्म के पहले ये शरीर नहीं था तो ये शरीर की वस्तुएं और संबंध कैसे मरने के बाद ये शरीर नहीं रहेगा तो इसके संबंध कहां लेकिन जन्म के पहले और मरने के बाद जो मेरा चिदगन चैतन्य कृष्ण तत्व आत्मा था उसकी जो शरण लेता है उसको मैं मानकर उसमें जो आराम करता है तृप्ति पाता है उसमें प्रतिष्ठित होकर फिर यथा योग्य व्यवहार करता है वो भगवान के आश्रित है अच्छा तो इन वस्तुओं में से इनको सबको छोड़ दे में ना तो इन सबको पकड़े ना ना छोड़ना है ना पकड़ना है इनका उपयोग करना है और हकीकत में उपयोग किए बिना कोई रहेगा नहीं उपयोग तो करते हैं लेकिन आसक्ति बुद्धि से करते हैं आस्था बुद्धि से करते हैं शाश्वत बुद्धि से करते हैं तुम घर में रहो मना नहीं लेकिन घर में जो आसक्ति है तिजोरी में रुपए लेकिन रुपयों में जो आसक्ति आसक्ति भय देती नहीं तो थोड़े रुपए चले गए भय काय का आ गए तो आ गए लायक कुछ नहीं थे मैंने सुनाई थी एक कहानी कि एक कोई जीवन मुक्त महापुरुष के कुटिया पर डाकुओं ने डाका डाला उन्होंने तो महाराज उनका जो आगे वान था डाकुओं का महाराज हजारों लोग तुम्हारे पास आते जाते आज हमारा वारा है दक्षिणा लेने का कल ही गुरु पूनम बिता है महाराज जो कुछ है माल दे दो बोले मैं क्या माल उठा के दूं ये देख ये मेरे ऊपर की चौदरिया और नीचे की चौदरिया दोनों उतार देता हूं ये कोपिन पैर के मैं बाहर जाता हूं जो कुछ चाहिए तुम्हारा अपना समझ के गठरिया बांधो अब बाबा जी तो अंदर से जीवन मुक्त थे विरक्त थे ओ माल ठाल तो समितिया संभालती थी बाबा के पास तो तोड़ी दमड़ी नहीं फूटी बाकी जो कुछ था सर सामान शरीर की जरूरत कपड़े लते बिछाना बिछाना ये कुछ बाबा जी तो टिल्ले पे जाकर नाचने लगे कि हजी नफा माँ तक धिनाधीन दिन, अभी नफे में तक दिना धिनाधीन उन्होंने जो कुछ सर सामान बांधना था अपनी रुचि के अनुसार देखा वेखा बांधे एक दो फूट सरदार देखता है कि बाबा जी कहा चले गए कहीं पुलिस में तो नहीं गए देखा कि वो टिले पर नाच रहा है कि तक हजी नफामा दिन हजी नफामा दिन नफा अभी नफे में वो डकेतों का सरदार गया कि बाबा जी क्या बात है अभी नफे में तो क्या यहाँ टिल्ले के नीचे धन गाड़ा है बोले ये भी खोद लो नहीं बाबा जी आप बताओ नफे में कैसे बोले आए थे तो कोपिन नहीं थी लंगोटी नहीं थी और इतना तुम क्रूर डाका डालने का तैयारी करके आए फिर भी लंगोटी तो नफे में रह गई यार और खाया पिया वो भी नफे में रह गया खाया पिया वो भी नफे में रह गया अनुभव किया वो भी नफे में रह गया और कोपिंग तो तुम भी नहीं छिने बाबा जी का निर्दोष प्रेम कटाक्ष पढ़ते ही ओ सरदार का चित बदल गया तो फिर अनुचर गठरिया खोल के वहां रख दिए माफी मांगा अरे माफी क्या हम नाराजी नहीं है जो अपने आप ऊपर ठीक से राजी है उस पर डकेत भी राजी हो जाते हैं और जो अपने आप में राजी नहीं है ना उसकी मेम साहब भी नाराज हो जाती है और मिस्टर भी नाराज हो जाता है मिसिस भी नाराज है नारायण नारायण नारायण नारायण नारा। देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारो में खुद पे मस्ताना हो गया वितराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा हा, पूता मद मद भावन भा मदभाव आगत जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं तो आप समझ गए होंगे राग भय क्रोध क्यों होता है नश्वर वस्तुओं में आसक्ति से राग भय और क्रोध होता है ये वस्तु ये पद ये को मेरा बना रहे फूलों की माला आई अथवा फूल आया चढ़ा लिया किसी ने उस स्वीकार कर लिया उसको प्रसन्नता हुई सूंग लिया नासिका को प्रसन्नता हुई रख दिया तुमको मजा आ गया अब ये फूल रोज आता रहे ऐसा ही बना रहे और मिलता ही रहे ये मुसीबत पैदा हो गई जय जय आ गया तो आ गया मिल गया तो मिल गया हो गया तो हो गया नहीं आया तो नहीं आया वो ठीक से भोगता है आदर्श भोगता का लक्षण क्या है मूड भोगता भोगों की चिंता भोगों को संभालना भोगों को पाना और भोगों के लिए पचपच पच के मर जाना ये मूड भोगता के लक्षण है आदर्श भोगता अपने आप में तृप्त रहता है भोग खींचकर आते हैं मेहरबानी करता है महर पड़ती है मौज आती है तो भोग का उपयोग कर लेता है नहीं तो बेपरवाह के रहता है उसी का नाम आदर्श भोक्ता आदर्श भोक्ता माना भोग उसके पीछे मंडारते हैं और मूड भोगता भोगों के पीछे भागता है ऐसा नहीं कि कृष्ण खाते पीते नहीं थे अरे तुम्हारे से बहुत बढ़िया खाए पी जिये जनक नहीं खाते थे पीते थे रहते थे तुम्हारे से बढ़िया जिए होंगे कबीर जी नहीं खाए पिए अरे बहुत बढ़िया जी होंगे लेकिन वे आदर्श भोगता रहे उनको पता था कि भोगों के लिए हम नहीं भोग हमारे लिए है संसार की नश्वरता के लिए मैं अपना आत्मघात नहीं करूंगा को पीठ देकर छाया पकड़ने जाते हो तो छाया कितनी जल्दी तुम्हारे हाथ आती है पता है जरा ट्राई करके देखना और छाया को पीठ देकर सूरज की तरफ भागते हो तो छाया तुम्हारे पीछे पर कैसा आती जो सूरज के तरफ भागता है तो छाया उसकी अनुगामी नहीं हो जाती है लेकिन जो छाया के तरफ भागता है छाया उससे दूर भागती जाती है। ऐसे ही जो अपने आंतरिक सुख का त्याग करके बाहर के छाया जैसी परिस्थितियों को थामना चाहता है और उनको पकड़ रखना चाहता है उस बेचारे की हालत ऐसी हो जाती